जहत अजहत और जहद अजहत बागत त्याग लक्षणा तो ये सब रोज की हमारी बोली में है जहत लक्षणा जहत लक्षणा क्या है अरे भाई हम तो मर गए बताओ अभिदावृत्ति से इसका क्या अर्थ हुआ हम मर गए तो क्या तुम्हारा मुर्दा मसान पर चला गया आग में जला दिया गया कैसे बोलते हो हम मर गए क्या तुम निष्प्राण हो गए नहीं अब इसमें लक्षण है मरना रूप अर्थ छोड़ देना पड़ेगा और मृत्यु के समय जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ दुख में तात्पर्य है मृत्यु में तात्पर्य नहीं है तो मृत्यु शब्द का अर्थ मृत्यु नहीं हुआ मृत्यु संबंधी दुख हुआ तो यहां बोला गया मरना और समझना गया दुखी होना तो क्या बोलेंगे जहत लक्षण बोलेंगे एक हमारी परिचित माता हैं, उनको एक बार आगरा के हॉस्पिटल में ले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमको क्या तकलीफ होती है तो बोली कि जैसा जहर खाने पर सारे शरीर में व्याप्त हो जाए ऐसा हमको लगता है तो डॉक्टर ने छूट ही पूछा कि देवी जी कभी खाया है आपने है? तो बोले कि नहीं हमने कभी खाया तो नहीं है हैं तो वहां जहर खाने में तात्पर्य नहीं है तात्पर्य जो पीड़ा होती है शरीर में जो बदन फटता है उसमें है देखो ये भी बोलने का ढंग है ये कौन सी रक्षणा हुई वाच्यार्थ का परित्याग हो गया बिल्कुल और उससे समृद्ध दुख का ग्रहण हो गया ये देखो हम अपने घर में ऐसे बोलते हैं हाय यार गए हम आज तो हम मर गए तो इसको जहत लक्षणा बोलते हैं हमारी बोलचाल में ये आती है आपके घर में कोई आया आपने प्रार्थना की कि भोजन कर लो उसने कहा कि हम भूख नहीं है कि नहीं है तो क्या हुआ दो ग्रास खा लो अब वो खाने को बैठा और दो ग्रास खा के चुप बोले बाबा और खाओ उसने कहा कि तुमने दो ही ग्रास खाने को कहा है अब हम तीसरा नहीं खा सकते तो कहने वाला कहेगा हमारा तात्पर्य तो आपके भोजन से था आप दो ग्रास भी खाइए और पेट भर खाइए लोग हमसे आके बोलते हैं महाराज पांच मिनट के लिए हमारे घर चले चले बस पांच ही मिनट तो लगेंगे तो पांच मिनट तो हमें अपनी जगह पर से उतर के नीचे जाके मोटर पर बैठने में लगते हैं है? पन्द्रह मिनट रास्ते में लगते हैं फिर पन्द्रह मिनट लौटने में लगते हैं उसके घर जाते हैं तो पांच मिनट की जगह बीस मिनट बैठा लेता है तो जो पांच मिनट के लिए प्रार्थना करता है उसका अभिप्राय पांच मिनट में तो नहीं होता ना घंटे भर में होता है आपने सुना होगा एक पति अपनी पत्नी से जल्दी कर रहे थे चलो सिनेमा का समय हो गया है तो बोली कि मैं दो घंटे से तुमसे कह रही हूं कि मैं पांच मिनट में साड़ी बदल के आते हैं तो, ये क्या हुआ हाँ ये वही वेदांत की है ना अजहत लक्षणा हो गई हो है ना? अजह लक्षणा पांच मिनट तो उसमें है ही है पांच मिनट सहित अभिधेय से संबद्ध और भी अर्थ का ग्रहण हो गया ये अजहत लक्षणा हो गए। तो ये जब आत्मा को ब्रह्म समझाना होता है तब कौन सी लक्षणा होती है बोले भाई शब्द के द्वारा तो सूचित नहीं कर सकते ना जो त्वम है वो तत् नहीं हो सकता जो तत् है वो त्वम नहीं हो सकता जो बीच में असी पदार्थ है वो रुकावट डालता देखो वो तो कहता है कि जो तथ है सो त्वम है जो त्वम है सो तत् है क्योंकि असी जो मध्यम पुरुष की क्रिया है वो बताती है कि तुम और वह एक हो तो तुम और वह एक हो इसका अभिप्राय कैसे निकलेगा दोनों का मन एक हो दोनों का अभिप्राय एक हो दोनों में मैत्री एक हो तो गौण रूप से बोलेंगे कि अरे भाई तुम और वो तो एक ही हो पति पत्नी तो एक ही होता है हालांकि दोनों का बकस अलग अलग होता है दोनों का बैंक बैलेंस अलग अलग होता है दोनों का अभिप्राय अलग अलग होता है दोनों एक दूसरे से बहुत बात छिपाते हैं लेकिन लोग कहेंगे कि पति पत्नी तो एक ही है तो वो केवल संबंध का बोधक होता है मुख्य एकत्व का बोधक नहीं होता है तो ये जो तत् और त्वम है ये एक है जो अहम है और ब्रह्म है वो एक है कहिए समझाना है तो अहम के जो विशेषण हैं और उपाधि हैं, उनको छोड़ना पड़ता और है और तत् के जो विशेषण हैं और उपाधि हैं, उनको छोड़ना पड़ता है और विशेषणों और उपाधियों का अपवाद कर देने के बाद जो शुद्ध चिन्ह मात्र वस्तु होती है उसमें एकता का बोध होता है तो किस लक्षणा से होता है कि जहत लक्षणा से होता है क्या नहीं यदि मुख्य अर्थ को बिल्कुल ही छोड़ दो तो एकता किस में होगी तो थोड़ा थोड़ा तो दोनों को रहना चाहिए और बिल्कुल न छोड़ो तो तत् और त्वम में जो विरोध है वो कैसे दूर होगा जहां अन्वयानुपत्ति और तात्पर्या अनुपत्ति होती है वहां लक्षणा करने की आवश्यकता होती है तो तत् और त्व को एक बताने के लिए लखाना पड़ता है अरे भाई लाल काली पोशाक का ख्याल मत करो कल जिसको तुमने देखा वो जरूर काली पोशाक में था और आज जिसको तुम देख रहे हो वो सफेद पोशाक में है लेकिन पोशाक को अलग करके अगर देखो तो आदमी एक है कि नहीं का आदमी तो एक है उस दिन जिसको काशी में देखा था और आज जिसको बंबई में देख रहे हो काशी और बंबई जगह दोनों अलग अलग होने पर भी वो आदमी एक है कि नहीं तो वेदांत ये सिखाता है कि जैन चक्षुम सी ये नहुर मनोमतम ये न बाग अभ्युदयत आप देखो विचार करो ये न बाग अभ्युदयते जिससे हमारी ये आवाज निकलती है हमारी बोलती बोलती है जिससे जिससे हमारा मन मनन करता है जिससे हमारी आंख देखती है जिससे हमारा कान सुनता है तो वो कौन है तो वो अहम है हैं? तो वाणी को अलग करो और बोलने वाले को रहने दो मन को अलग करो और मनन करने वाले को रहने दो आंख को अलग करो और आंख वाले को जो जिसकी वजह से आंख देखती है उसको रहने दो वो अहम है जो सुनता है तो कान को अलग करो और जो सुनने वाला है उसको रहने दो का वो कौन हुआ क उसका नाम हुआ अहम है तो यक्षत्र श्रृणती देखो ये बिना कान के भी सुनता है कब सपने में ये कान थोड़ी सुनते हैं सपने में ये जीव थोड़ी बोलती है अच्छा देखो सुषुप्ति में न कान रहता है न जीव रहती है न मन रहता है तब भी ये रहता है तो ये जो मैं है ये मैं इसको तुम कितना बड़ा समझते हो बोले हम तो इसको अपना अलग समझते हैं तो श्रुति कहती है कि और सब अपने रूपये को तुम अलग समझो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है अपने हाथ पांव को अलग समझो अपने आंख नाक मुंह को अलग समझो लेकिन जो इन सब को छोड़ करके स्वप्न काल में स्वप्न को देखता है और सुसुप्ति काल में सुसुप्ति को देखता है और सुसुप्ति को जरूर देखता है क्यों कि जागृत में उसकी याद करता है अगर देखे न होता तो सुषुप्ति की याद कैसे करता तो तुम्हारा जो अहम है वो जागृत के बिना भी रहता है क्योंकि जागृत न होने पर स्वप्न सुषुप्ति में रहता है वो स्वप्न के बिना भी रहता है क्योंकि वो स्वप्न के बिना भी सुषुप्ति और जागृत में भी रहता है और वो सुषुप्ति के बिना भी रहता है क्योंकि सुषुप्ति टूट जाती है तब भी रहता है तो ये जागृत के पाप पुण्य सुख दुख है रिश्तेदार नातेदार संबंधी नाम रूप में और स्वप्न के सुख दुख राग देश संबंधी ये सब क्या है कहिए तो तुम्हारे खोल में है और सुषुप्ति का अज्ञान कब वो भी खोल में है तुम्हारे अंतकरण में ही है तुम में नहीं हो वो तुम में वो तुम में वो अज्ञान नहीं है तो तुम कालीन व्यवहार स्वप्न कालीन मनोराज्य और सुषुप्ति कालीन अज्ञान ये सब तुम्हारे चोले हैं जिनको पकड़ करके तुम लाल कपड़े वाले बनते हो काले कपड़े वाले बनते हो सफेद कपड़े वाले बनते हो ये सब तुम्हारे कपड़े हैं इन कपड़ों से अलग तुम हो तुम ऐसे हो जो कान से सुने नहीं जाते तुम्हारी वजह से कान सुनता है श्रोतृण न सुणोती कोई भी आदमी कान से शब्द के रूप में ध्वनि के रूप में सुन तुमको नहीं सुनता है बल्कि तुम्हारी वजह से ही कान सुनता है वाणी बोलती है आंख देखती है मन सोचता है वो है तुम्हारा मैं अब क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा तो है मैं ये मैं तुम्हारा अलग है कि पूर्ण है ये मैं तुम्हारा अणु है कि मध्यम परिमाण है कि विभू है एक अणु के बराबर ये तुम्हारा मैं कहीं बैठा हुआ है कि सारे शरीर के बराबर शरीर में तुम्हारा मैं व्याप्त है कि तुम्हारा मैं अलग जैसे देश काल दोनों विभू होने पर अलग अलग है ऐसे सबका मैं अलग अलग होकर के व्यापक हो रहा है ऐसा है बोले बाबा विभू होने पर अलग अलग होने का तो कोई कारण ही नहीं है अंतकरण के भेद से विभू में भेद नहीं हो सकता घट के भेद से आकाश में भेद नहीं हो सकता तो ये जो तुम्हारा मैं है ये कैसा है बोले एक बात सुनो ये जो तुम्हारा मय है ये न तो छोटा परिच्छिन है न तो देश में इसकी लंबाई चौड़ाई है और न तो काल में इसकी उम्र है और न द्रव्य में इसका वजन है क्योंकि ये तो देश काल वस्तु सबका साक्षी है तभी क्या है बोले तदैव ब्रह्म तम विद्धि ये जो अश्रुतम श्रोत्री है आप लोगों ने उपनिषद में पढ़ा होगा अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत अमतम मंत्री, अभिज्ञातम विज्ञात ये आत्मा कैसा है कि ये सुना नहीं जाता ये स्वयं सुनता है ये देखा नहीं जाता लेकिन सबको देखता है ये जो अदृष्टम दृष्टि है अन देखा किंतु देखने वाला अन सुना किंतु सुनने वाला मन का विषय मन का अभिषय किंतु मन को विषय करने वाला बुद्धि के द्वारा अभिज्ञात किंतु बुद्धि को जानने वाला ये जो अपना आपा है ये जो अपना मैं है ये क्या है बोले तदेव ब्रह्मा त्व बुद्धि नेदम यदि दम उपास तदैव ब्रह्म यही जो यही जो अदृष्टम दृष्टि है स्वयं अदृश्य रह करके दृष्टा है जो श्रवण का विषय ना हो करके श्रोता है जो मन का विषय ना हो करके मन को जगाने वाला है मन को सत्तास्पूर्ति देने वाला है जो बुद्धि का विषय ना हो करके भी बुद्धि के जागते और सोते दोनों का दर्शक है साक्षी है दृष्टा है दृंगमात्र है इसको क्या समझे तदैव ब्रह्म विद्धि यही ब्रह्म है असल में ये खोल से खोल को छोड़कर घोड़े को छोड़कर रथ को छोड़कर सवारी को छोड़कर ये जो इसी के भीतर बैठा हुआ तुम्हारा मैं है वो कौन है क वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है नाम मत रख लेना कि मैं ब्रह्म हूं बोला एक संत के साथ मैं गया था संत संतपंथी थे तो उन्होंने बताया कि तुमको मालूम है ब्रह्म कहाँ रहता है मैंने कहा ना बाबा हमको तो नहीं मालूम है तो बोले कि यहां रहता है ब्रह्म जो है वो यहां है तो मैंने कहा कि मैंने तो सुना है, है कि समूचा देश ही ब्रह्म में कल्पित है तो कल्पित देश का अधिष्ठान यहां कैसे आवेगा कल, काल ही उसमें कल्पित है तो काल की काल का अधिष्ठान यहां कैसे आवेगा अब शरीर बनने पर तो मैंने तो सुना है कि जितना ये दृश्य द्रव्य है इसका साक्षी है वो यहां कैसे आवेगा तो बोले कि नहीं नहीं तुम ब्रह्म तक तो बात समझते हो जरूर लेकिन ब्रह्म के ऊपरी ओर जो त्रिकुटी है ना वहां तक अभी तुम्हारी गति नहीं है है ना? अभी तो इसके बाद बंकनाल है इसके बाद का अभी भ्रमर गुफा है का अभी तो रारंग होता है अभी तो सोहंग होता है अभी तो ओ अंग होता है सो अंग होता है अभी तो अलख है का अभी तो अलख लोग ऊपर है अगम लोग अभी ऊपर है का अभी तो तुम ब्रह्म के चक्कर में उलझ गए है ना ऐसे हो तो ये अब ब्रह्म जो है अब मान लो दिल में अगर आत्मा रहे तो थोड़े दिनों में जब कुत्ते का दिल मनुष्य के शरीर में आएगा हैं? तो वो जीवात्मा कुत्ते की हो जाएगी न? ना? नारायण ये वस्तु जो है ये अंतकरण में आबद्ध नहीं है ये तो बात दूसरी है हम लोग तो हृदय भी कलेजे को तो हृदय नहीं बोलते हैं ये जो मांस पिंड है जिसका ऑपरेशन होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में लगा दिया जाता है उसको हृदय थोड़े बोलते हैं है, हम तो हृदय बोलते हैं सूक्ष्म शरीर को पंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ हृदय नहीं होता और पंचीकृत पंचभूत का बना हुआ हृदय होता है उसमें तो संस्कार होते हैं उसमें तो स्मृति होती है उसमें तो ज्ञान होता है उसमें तो जीवात्मा का अहम मम होता है तो यदि तुम अपने को मांस पिंड में आबद्ध मानोगे तो कभी तुम्हारे दिल को निकाल के कुत्ते के शरीर में लगा दिया गया और कुत्ते का दिल निकाल कर तुम्हारे शरीर में लगा दिया गया तो तुम कौन से रहोगे कुत्ता की मनुष्य न तो ये सब बात जो है वो समझने की है ये जो तुम्हारा आत्मा है ये न स्थल शरीर में परिच्छिन्न है न सूक्ष्म शरीर में न कारण शरीर में ये अदृष्टन दृष्टि है तो तदेव ब्रह्म तवम ये जो आत्मा है इसको तुम ब्रह्म समझो ब्रह्म ब्रह्म माने अनंत जो काल में कभी कटे नहीं न जन्मे न मरे परिपूर्ण जिसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता जिसमें ऊपर नीचे नहीं होता वो ब्रह्म तुम हो जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं होता वो तुम मैं हो तो इसी से बताया कि इसको सुनना भी बड़ा मुश्किल है आचर्य पश्य कश्चिदनम आयती तथा चा आवच्चनम श्रृणोती श्रुआ वेद नश्चि आश्चर्यच्च मृणोती कोई कोई जिज्ञासु जो होते हैं वो आश्चर्यवत इसका श्रवण करते हैं जहां शब्द की तो गति नहीं है जहां वाणी है नहीं और जहां बत्तापने का अभिमान है नहीं उस वस्तु को किस शब्द के द्वारा बोला जाएगा कि मनुष्य श्रवण करे तो जहां शब्द नहीं और शब्द की वृत्ति नहीं जो शब्दार्थ नहीं जहाँ शब्द के उच्चारण का करण वाक नहीं जहाँ शब्द बोलने वाला वक्ता नहीं शब्द का अर्थ विषय नहीं शब्द नहीं करण नहीं वक्ता नहीं जिस स्वयं प्रकाश आत्मा में ये चारों भाष रहे हैं इसको महाराज महात्मा लोग कुछ ऐसी आश्चर्यवत ढंग से बोलते हैं आष्ट। अदो जवनो गृहीता पश्यचक्षु सत्र नोप्यकर्ण नवेत्म न चास्वेता तमाहुरग्रियण तमाुरग्र्यूष महादो जवनो गृहता हाथ नहीं है पर पकड़े हुए है सबको पांव नहीं है पर पहुंचा हुआ है सब जगह पश्यत्य चक्षु आंख नहीं है पर देखता है सबको शस्त्रणो त्यकरण कान नहीं है परंतु सुनता है सबको सबेदिवेद्याम न चाहता जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं उनको वही जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है लो, ये आत्मा का वर्णन क्या आश्चर्यजनक ढंग से महापुरुष लोग करते हैं पग बिनु चलई आश्चर्य पग बिनु चलई सुनई विनुकाना कर विनु कर्म करई विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनू बानी बक्ता बड़ जोगी त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा गाय ग्रान बिनु बास असेखा अस सब भांति अलौकिक करने सब भांति अलौकिक करने इसी को आश्चर्यवत बोलते है झूठो सात जाहे बिनु जाने उसको जाने बिना ये झूठा भी सच्चा लग रहा है जिमी भुजंग बिनु राजू पहचाने जैसे अधिष्ठान रूप रज्जू के ज्ञान के बिना भुजंग का है ना भुजंग ज्ञात होता है इसी प्रकार अधिष्ठान स्वरूप प्रपंच के अज्ञान से बोले अच्छा भाई जिसका अज्ञान है वो तो कोई होगा कि जिसको अज्ञान है वो कोई होगा जिसका अज्ञान है वो ब्रह्म है और जिसको अज्ञान है वो जीव है लेकिन नहीं ये अज्ञान ही को तो मिटा दो तो। अज्ञान कैसे मिटेगा कि जिसको अज्ञान है अज्ञान से परे होने पर वह और जिसका अज्ञान है अज्ञान से परे होने पर वह जिसको अज्ञान है सो तो, और जिसका अज्ञान है सो तो। ये दोनों दो नहीं हैं आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चिथिर केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नश्रयो भवती ना ये आत्मा ना ज्ञान का विषय है और ना अज्ञान का आश्रय है ये तो महाराज अज्ञान को प्रकाशित करने वाला ये जो आत्मा है तो यही अखंड है यही परिपूर्ण है यही अपरिच्छिन्न है यही अनंत है यही ब्रह्म है ये, ये, ये परिचिन्न का नाम ब्रह्म मत रखना बस इतनी बात ध्यान में रखना कि जब कोई कहे दे हैं, कि अरे ये जो देख रहा है तो ही ब्रह्म है तो उसमें उद्देश्य विधेय भाव जो है उसको समझना कि मैं तो हमको मालूम पड़ता है पर ब्रह्मपना तो हमको नहीं मालूम पड़ता क्यों ब्रह्म तो अनंत को बोलते हैं तो हमको तो अभी अनंतपना नहीं मालूम पड़ता अरे वस्तु का शोधन करो बना वस्तु का शोधन करो ये जो प्रपंच का प्रकाशक है प्रपंच की कल्पना का जो प्रकाशक है वही प्रपंच का भी प्रकाशक है जो कल्पना का अधिष्ठान है प्रपंच कल्पना का वही प्रपंच का भी अधिष्ठान है अपनी अद्वितीयता के ज्ञान से प्रपंच और प्रपंच की कल्पना दोनों बाधित हो जाते हैं तो तदेव ब्रह्मत्म विद्धि नेदम यदिदमुपास तदेव ब्रह्मत्व बिद्धि तदेव ब्रह्म एक एक देखो बातों भंगी एक बोलने का प्रकार सुनाता हूं तदेव ब्रह्मत्व इति विधि का बीच में ले लो बीच में विद्धि तो क्रिया का करता है स्व तो वो तो ठीक है तदेव ब्रह्म तदेव श्रोत्र दृष्टि ब्रह्म वही तदेव श्रोत्र दृष्टि चक्षद्रष्टि मनोद्रष्टि बाघ द्रष्टि है वही जो तदेव तदेव माने तदैव माने जो श्रोत्र का दृष्टा है जो वाणी का दृष्टा है जो मन का दृष्टा है जो चक्षु का दृष्टा है जो सर्व का दृष्टा है दृश्य मात्र का दृष्टा है तदेव ब्रह्म इस त्व विद्धि ये दृष्ट ही ब्रह्म है इस बात को तुम जानो सदैव ब्रह्मत्वम इति बिदि वही ब्रह्म तुम हो ये जानो जत उपासते ईदम उपासदम नदम जो ईदम तैयार दिख रहा है ईदम ईदम ईदम इदं, ईदंता इदं। कंधित है जो ईदंता दंता से जो आक्रांत है ईदंता से जो आस्कित है इदनता से जो विच्छिद्यमान है ये घड़ी है ये पुस्तक है ये लाउड स्पीकर है ये स्त्री है ये पुरुष है यह यह करके जो अलगाव पैदा होता है यह से हम अलगाव जो उत्पन्न करते हैं यत यदम उपासते लोका ये उपासते बहुवचनक क्रिया है एक बचन में उपासते होता है एक बचन में और बहुवचन में उपासते होता है तो, तो ये जो इदम इदम करके लोग उपासना कर रहे हैं ये ब्रह्म है अलग अलग ऐसा बनाया महाराज किसी ने कहा कि ब्रह्म कहाँ है कि मूलाधार में गुदा के पास है किसी ने कहा कि नहीं नहीं उससे थोड़ा ऊपर मूत्रेन्द्रीय के पास किसी ने कहा मूलाधार में है परा बात वहीं से उठती है जो लोग पराबाग को मानते हैं वो ये मानते हैं कि पराबाग बाग से उठती है वहां ब्राह्मण किसी ने स्वाधिष्ठान में माना किसी ने नाभी के पास मणिपूरक में माना किसी ने कलेजे के पास अनाहत चक्र में माना किसी ने कंठ के पास विशुद्ध में माना किसी ने आज्ञा चक्र में माना किसी ने सहस्त्रार में माना किसी ने महाराज शून्य शिखर पर माना सबसे ऊपर और जैसे शरीर में विभाग किया वैसे ये तो पिंड का विभाग हुआ ना ऐसे ब्रह्मांड में विभाग हुआ सबके ऊपर ब्रह्मांड में क्या फिर ब्रह्मांड का विभाग होने पर क्या फिर माया में विभाग मारा माया में जो शुद्ध माया है वहां बोले नहीं नहीं माया से भी ऊपर पिंड देश ब्रह्मांड देश माया देश विशुद्ध चैतन्य वो उठा कर थैंक दिया परमात्मा को अपने से दूर है ना जो अपना आप आता उसको अपने से दूर करके फिर रोते हैं कि हाय हाय हमको ईश्वर नहीं मिला आ, किसी ने कहा देखो जी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तो ईश्वर मिलेगा नहीं तो तब कब मिलेगा कि जब महाप्रलय हो जाएगा तब हम अपने आप ही उसमें जाके मिल जाएंगे वो उठा के महाराज है न महाप्रलय में फेंक दिया ईश्वर को माने हम मर जाएंगे तब ईश्वर मिलेगा तो किस काम का होगा है ना अब तो मान लो तुम्हारे कोई लड़के बेटे उस समय रहते तो जैसे बीमा का धन मिल जाता है तुमको नहीं मिला तो उनको मिला तो उस समय उनको मिल जाता तो उस समय तो ना तुम रहोगे ना तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार रहेंगे तो वो महाप्रलय का ईश्वर तुम्हारे किस काम आवेगा बोले कि ईश्वर है तो लेकिन बड़ा महीन है बड़ा सूक्ष्म है अरे ईश्वर है तो अभी है भला आप ये बात ध्यान में लो कि अगर अभी ईश्वर नहीं होगा तो या तो पहले भी नहीं रहा होगा इस समय अगर ईश्वर ना हो तो क्या गति होगी या तो पहले ईश्वर था ही नहीं और या तो था भी तो मर गया कभी तो अभी नहीं है ना क्यों नहीं है अभी ईश्वर और आगे अगर वो पैदा होगा अभी नहीं है आगे पैदा होगा तो पैदा होके फिर भी मर जाएगा इसलिए ईश्वर अगर इस समय नहीं है तो कभी नहीं है आप ये बात ध्यान में रख लो और ईश्वर अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं है क्योंकि सब जगह यहां होता है अभी बाएं को यहां कहा तो अभी दाहिने को यहां कहा भारतवर्ष में है और यूरोप में नहीं है ऐसा नहीं यूरोप में है अफ्रीका में नहीं है ऐसा नहीं अफ्रीका में है अमेरिका में नहीं ऐसा नहीं ईश्वर है तो सब कहीं है तो यहां है कि नहीं है का अगर यहां ईश्वर नहीं है तो कहीं नहीं है ये बात बिल्कुल पक्की है और अगर मैं ईश्वर नहीं हूं तो कोई नहीं है ऐ नारायण ये आत्मदेव जो है यही चैतन्य है यही अज्ञान का भी प्रकाशक है माया का भी प्रकाशक है ईश्वर की कल्पना का भी प्रकाशक है जीव कल्पना का भी प्रकाशक है यदि हमारा आत्म चैतन्य ये स्वयं प्रकाश सर्वाव भाषक ये अज्ञान का भी प्रकाशक ये अज्ञात की कल्पना का भी प्रकाशक ये आत्मा यदि परमात्मा नहीं होगा तो और कौन सी चीज जो हमारे सामने आती और जाती है वो परमात्मा होंगी जो पैदा होती और मरती है वो परमात्मा होंगी है जो बनती और बिगड़ती है वो परमात्मा होंगी तो जो बंती बिगड़ती हैं, सो परमात्मा नहीं है जो आती जाती हैं, सो परमात्मा नहीं है जो मरती जन्मती हैं, सो परमात्मा नहीं है।, है और जो दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में पड़ी हुई हैं, नेदम जदि जब ये महाराज आपस में परस्परम विरुद्धंत्य तय रया न विरोध्य एक ने कहा निराकार ईश्वर है एक ने कहा साकार दोनों में लड़ाई हो गई आपने सुना होगा एक गांव में महाराज आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों की लड़ाई हुई वो कहे निराकार और वो कहे साकार तय हो गया मंच बना सा हमारे बचपन में आर्य समाज सनातन धर्म के बहुत साक्षार्थ होते थे कालू राम शास्त्री और आनंद जी कवि रत्न और दीनदयाल शास्त्री ये गिरधर शर्मा ये सब लोग यही काम करते थे जहां जहां शास्त्रार्थ हो यही इनकी जीविका भी यही थी इसी से भेंट पूजा दक्षिणा लेके अपनी जीविका चलाते थे, थे एक जगह लड़ाई हुई अब छोटा सा गांव ये हुआ कि किसी बड़े पंडित को बुलाओ बड़े पंडित छोटी दक्षिणा में तो जाते नहीं अब उस साकार निराकार के झगड़े में आर् समाजी पंडित तो आ गए और सनातन धर्मी पंडित नहीं आए क्योंकि आर्य समाजी को तो प्रचार भी करना कुछ लोकोपकार का भी उद्देश्य वो तो आ गए और सनातन धर्मी पंडित नहीं आए तो गांव में मंदिर था मंदिर का था पुजारी उसने कहा कि देखो जी पंडित नहीं आए तो क्या हुआ हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे हमको जिताएंगे तुम लोग विश्वास करो अब गांव के लोग जो है वो तो डरे कि पता नहीं क्या होगा पर वो तो महाराज जाके मंच पर पुजारी पढ़ा लिखा नहीं था जरा मुस्तंदा तो जरूर था है ना? जाके खड़ा हो गया हर समाजी पंडित ने कहा करो शास्त्रार्थ साकार की स्थापना करो बोले कि देखो भाई तुम अपने निराकार को ले आओ और हम अपने साकार को ले आए आओ दोनों में गृढ़ंत हो जो जीत जाए तो जीते अच्छा तुम अपने निराकार को लेकर के हमारे ऊपर प्रहार करो अपने निराकार को चलाओ हमारे ऊपर मारो अब वो निराकार में तो कुछ था नहीं कि मारे वो तो बेचारा चुप और वो शिव जी की मूर्ति वो इतनी बड़ी कपड़े में बाहर से लिंग लिंग ले आए थे शिवलिंग दर्मदा शंकर बोले कि अब देखो तुम अपने निराकार से हमारे सिर पर हमला करो और हम अपने साकार से तुम्हारे सिर पर हमला करते हैं अब देख लो का अब देख लो कौन जीतता है तो निराकार साकार वाले आपस में लड़े असल में निराकार निराकार शब्द वाच्य जो है ना वाच्या उसमें लक्ष्यार्थ उस के रूप से परब्रम परमात्मा है निराकार वस्तु और निराकार की कल्पना दोनों का अधिष्ठान आत्मा है और साकार वस्तु और साकार वस्तु की कल्पना दोनों का अधिष्ठान अपना आत्मा है जो निराकार में है वही साकार में है जो साकार में है वही निराकार में है वैष्णव और शैव आपस में लड़ गए निराकारी साकारी आपस में लड़ गए गाणपत्य और सौर आपस में लड़ गए सौर और शैव आपस में लड़ गए ये अपने छोटे छोटे ईश्वर लेकर के छोटे छोटे ईश्वर लेकर के ये मजहबी लाठी चलाने लग गए हो मजहबी असल में उस ईश्वर को ना जानने के कारण ही तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ ना, जो ईश्वर गणेश में वही है देवी में वही है सूरज में वही है विष्णु में वही है शिव में वही है साकार में वही है निराकार में वही है यहाँ तक कि जब हम ना ना बोलते हैं ना तो उस ना ना बोलने में भी वही रहता है ना ना बोलने में भी वही रहता है ऐसा जो परमात्मा है नारद ये परमात्मा नेगम जदिद मुसते जिस उपास्य को अपने हृदय में पकड़ के लोग दूसरे से राग करते हैं द्वेष करते हैं लड़ाई करते हैं झगड़ा करते हैं सुखी होते हैं दुखी होते हैं संसार के नरक में जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं जब उपासते, उपासदम ना, जो ईदम उदम करके जिस परिचन्न की उपासना में लगे हुए हैं वो नहीं ए? वो नहीं तदे वो ब्रह्मतम विद्धि ये जो सब के कान के भीतर रहकर कान से सुना नहीं जाता परंतु कान को प्रकाशित करता है जेन श्रोत्र मेदाम श्रोताम तदेव ब्रह्म त्व विदि मेदम यदिदम उपास पश्यन्त्मार यो सूत समय स्वात्मा मंगा वाक्शक्षुश्रोत्र बलिंद्रिया चर्वाणी ब्रह्मषद्मा ब्रह्म निराकुरै मा ब्रह्म निराको अनुराकण अकमे सदात्मनते जष्ठुधर हे हे प्राणी ना प्राण प्रणीय तदे ब्रह्मस्वीद जिसके मन में सत्य से प्रेम नहीं होता है उसके मन में ज्ञान से भी प्रेम नहीं होता है क्यों सत्य की जरूरत हो तो सत्य को जानने में प्रीति हो कोई तो ये प्रतिज्ञा करे कि हम सत्य बोलेंगे कोई तो ये पता लगाने की ही कोशिश करेगा कि सत्य क्या है और जिसका सच्चा झूठा दोनों से काम चल जाता है उसको सच जानने की तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है तो जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का प्रेमी हो। और जो सत्य और ज्ञान का प्रेमी है उसी को सच्चा आनंद मिलता है क्योंकि जो अज्ञान में अपने को सुखी मानता है ऐसा समझ लो कोई समझता है कि ये आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है लेकिन बेवकूफी से ऐसा समझता नहीं तो जब तक बेवकूफी का पर्दा फटता नहीं तब तक वो अपने को सुखी मान लेगा कि हमसे ये बहुत प्रेम करता है हम इसके प्रेमास्पद हैं लेकिन जब देवकूफी का पर्दा फट जाएगा सच्ची बात मालूम पड़ जाएगी तो वो जो इतने दिन सुख भोगा गया वो भी दुख हो जाएगा तो जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का प्रेमी है तो जो सत्य का प्रेमी है वो सदाचार का प्रेमी होता है आप देख लेना तो वो सत्कर्म का प्रेमी होगा वो सद्भाव का प्रेमी होगा वो सदगुण का प्रेमी होगा वो सदवस्तु का प्रेमी होगा वो झूठी माया में कभी नहीं फंसेगा तो ये सदवस्तु का प्रेमी होना यही अंतकरण की शुद्धि है। और जो जो अंतकरण शुद्ध होता जाएगा, त्यों त्यो यथार्थ सत्य का ज्ञान होता जाएगा, और यथार्थ सत्य जो है ये नाम रूप नहीं है देखो अपने नाम का इतिहास अगर सुना पुन, दें है? माँ बाप ने हमारा नाम रखा संतनु जो संतनु बिहारी तो ये कैसे रखा कि किसी नाम के एक देवता हैं ब्रज में उन लोगों का विश्वास था कि उनके प्रसाद से उनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ हमारे माता पिता की संतान पहले मर गयी थी उसके बाद गांव के लोग संतन कहते पुकारते थे संतन बचपन में संतन अच्छा जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई तो जो गांव में खेत था तो पटवारियों ने किसी ने संत प्रसाद लिख दिया किसी ने शीतल प्रसाद लिख दिया किसी ने संतन प्रसाद लिख दिया किसी ने संतन बिहारी लिख दिया कितने नाम हो गए और, और वो नाम बदल गया तो हमारे शंकराचार्य भगवान ने हमारा नाम अखंडानंद रख दिया। हमारे बड़े बूढ़े जो महात्मा हैं सौ सौ वर्ष से अस्सी अस्सी वर्ष से वो हमको अखंड स्वामी कहके पुकारते हैं तो ये नाम जो है ये दूसरों का रखा हुआ है इसमें कोई नित्यता नहीं है इसको चाहे जब बदला जा सकता है हमने सुना है कि बैंक में कई नाम से लोग खाता खोलते हैं और किसी चेक पर किसी नाम से दस्तखत करते हैं किसी चेक पर किसी नाम से दस्त करते हैं हमको ऐसा बताया तो ये नाम माने ये तो साफ हो गया ना कि नाम कल्पित है वस्तु का जो नाम होता है वो कल्पित होता है और रूप और रूप की क्या बितावें आज जरा ध्यान करके देखो तो आपकी उम्र मान लो अभी पचास वर्ष की है तो चालीस बरस की उम्र वाला रूप तीस बरस की उम्र वाला रूप बीस बरस की उम्र वाला रूप दस बरस की उम्र वाला रूप एक बरस की उम्र वाला रूप माँ के पेट में जो रूप खांसो और पिता के पेट में जो रूप था सो और उसके पहले कहीं शराब के एक कतरे में या मांस के एक कतरे में या अंगूर में या अनार में या आम में या जौ में या गेहूं में जो तुम्हारा रूप था सो तो इस सृष्टि का रूप बदलता रहता है और जो चीज बदलती रहती है बदल के जो चीज दिखाई पड़ती है वो दिखने वाली